ज्ञानं विरचित आदि द्वादश ृष्णस द्वादश अध्याय श्लोक संख्या शाखा आचार्य नंदन आजन्म श्री मेला थे हरण अनुवाद हिंदी अनुवाद अद्वैत आचार्य की एक विशाल शाखा थे उनके पुत्र अचुतानंद वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही चेचन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहे चेचन्य शायर गुरु के भारती ए पिता बाक सुनी दुख पायल अति। जब अच्त नंद ने अपने पिता से या सुना की केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे जो तो वे अत्याधिक अप्रसन्न हुए जगत गुरु करो चेतु चै उपदेश तुम्हारे तो उपदेश नष्ट होने अपने पिता से कहा आपका या उपदेश की कैसा भारतीय श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु है सारे देश को बर्बाद कर देगा नष्ट कर देगा चौदह भुवन गुरु चैतन्य गोसाए चार गुरु अन्न ए कौन शास्त्र ए कौन शास्त्र न शास्त्र श्री चंद्र महाप्रभु तो चौदह लोगों के गुरु है किन्तु आप पता लगते की उनका गुरु अन्य कोई है उसकी पुष्टि किसी शास्त्र द्वारा नहीं होती पंचम वर्ष बालक है, श्री शाह सुनिया पचार्य संतोष जब आचार्य ने अपने पांच वर्ष के पुत्र अचुतानंद से यह वाक्य सुना तो हूँ है परम संतोष जो की यह उनके निर्णय का सार था से श्लोक की टीका करते हुए भक्ति सिद्धांत धन सरस्वती ठाकुर ने अद्वैताचार्य की वंशावली का विस्तृत वर्णन किया है चैतन्य भागवत के अन्य अंत खंड के नवम अध्याय में बताया गया है की अच्युतनंद अद्वैताचार्य के ज्येष्ठ पुत्र थे अद्वैत चरित नामक एक संस्कृत ग्रंथ में कहा गया है अद्वैत आचार्य के तीन पुत्र हुए अच्छुत कृष्ण मिश्र तथा दास ये तीनों उनकी पत्नी सीता देवी की खोख से जन्म थे और तीनों ही चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे अद्वैत आचार्य के चीन पुत्र और थे जिनके नाम थे बलराम स्वरूप तथा जगदीश इस तरह उनके कुल चार पुत्र थे इस चाहुं में से तीन महाप्रभु के खर अनुयाई थे और इनमें से अचूत सबसे बड़े थे अद्वैत प्रभु का विवाह सोलह सो, सो शताब्द के प्रारंभ में हुआ था जब चैचन्य महाप्रभु चौदह सौ तैतीस चौदह चोड़ सौ छत्तीस शताब्द में जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे तो उन्होंने रामकेली गांव देखने की इच्छा व्यक्त की थी जब अचुत केवल पांच वर्ष के थे भगवत अंश खंड चतुर्थ अध्याय के अनुसार अचूतनंद उस समय केवल पांच वर्ष के थे और नंगे खड़े थे वायस दिगंबर इसलिए या निष्काश निकालते हैं कि अचुत नंद का जन्म चौदह क्या है क्या बांग्ला नहीं चौदह अठाईस शख अच्छु के जन्म के पूर्व अद्वित प्रभु की पत्नी सीता देवी चेतन महाप्रभु को जन्म के समय देखने गई थी असंभव असंभव असंभव नहीं है कि चौदस का है बंगला हिंदी नंबर नमक नहीं है एक सूर्य श्रीकांत जन्म देखते हैं सचिन सूर्यनंद महाप्रद्धि सूर्य पक्ष नंबर नहीं है तो कि के बीच में चौबीस वर्षो में पुत्रों की प्राप्ति हुई हो सीताद्वी चरित नामक एक अप्रमाणिक बांग्ला पुस्तक में जो निध्यान, नामक अप्रमाणिक अखबार में छपी थी या बताया गया है कि अच्छुत नंद श्री चैतन्य महाप्रभु के सह पाठी थे चैतन्य भागवत के अनुसार या खतन भी विश्व, विश्वासनीय नहीं है तो ये एक्चुअली बहुत है जो उपस्थित है जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। हम इसी मंदिर पर हर रोज इस चैतन्य चरित पाठ करते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन थे? तो सामान्य भारतीय धार्मिक विचार ने चैतन्य महाप्रभु एक संत थे भक्त थे परन्तु गौर वैष्णव दर्शन के अनुसार समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है आज काल बहुत नकली अवतार है जो बोलते हैं मैं भगवान हूं या उनके तथा कथित शिष्य बोलते हैं कि हमारे गुरु ही भगवान है परंतु शास्त्र और सिद्धांत के अनुसार स्थापित है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण परम प्रेमी और परम प्रेमिका त्रिगुणों के अतीत राधा और कृष्ण के सम्मिलित विग्रह है और श्री चैचन्या महाप्रभु वे ही स्वयं कृष्ण ही है परंतु वे कृष्ण का भक्त का रूप में आये थे स्वयं उनकी मतलब कृष्ण की भक्ति उसमें क्या रास है वो भक्ति रास का स्वाद करने के लिए भक्ति मधूरी स्वयं अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रु के रूप में आए थे और इस प्रकार भी सब बद जीवों को सिखाए कैसे कृष्ण भक्ति करने है और कितना मधुर इस भक्ति ही है तो बद जीव का मतलब जो रज सब से मोहित रहते हैं और जो प्रयास करते हैं भौतिक इंद्रिय सुख के द्वारा सुखी हो तो चेतन्य महाप्रभु सब बद जीवों को कृष्ण भक्तिरस फैला के शिक्षा देते थे कि जल रस जो इंद्रिय सुख के द्वारा प्राप्त होते हैं वो ही बहुत निम्न और गाढ़े है और वास्तव रस शुद्ध स वो ही चिन्मय कृष्ण भक्ति रास है और इस भक्ति रास आत्मसमर्पण के द्वारा प्राप्त होते हैं जैसे भगवीज में भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधामांत मां में कम शर्णम रजत सभी पुता का अन्य धर्म त्याग के भगवान कृष्ण कहते हैं केवल मेरे चरणाम पर शरण तो खाली हस्त जीवों के लिए यही बात बहुत ही कठिन है खाली ग्रस्त जीवों कि कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है जुड़ता नहीं है रुचि नहीं है धर्म को अधर्म बोलते और अधर्म को धर्म बोलते ये कलयुग के जीवन का लक्षण है तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृपा करके खाली ग्रस्त जीवन पर कृपा प्रकाश करके एक बहुत ही सारा उपाय सबको दिए थे और ये उपाय है हरि कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन है जो तो वास्तव में भक्ति में कुछ कठिनाई नहीं है ये बहुत ही सारा मार्ग है तो फिर भी खाली हस्त जीवन के लिए बहुत कठिन जय से मांग जाते हैं तो चेचन महाप्रभु सबके लिए ये बहुत ही सारा और आनंदमय मार्ग को प्रदान किए थे ये मार्ग है कृष्ण नाम विशेषकर महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे तो इस मंदिर में हम श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण भगव की सेवा संदीप मणि मुनि की सेवा और साथ ही चेचन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा तो शायद आप जो इस मंदिर में आने वाले है तो बहुत आनंदित होते हैं कि श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा चल रही है और कृष्ण बालोराम उनको भी पहचान है फरंज कौन है क्या नाम है ये दो मूर्ति जो है नाम है चेचन महाप्रभु उनका नाम सुना है और वो दूसरा कौन नित्यानंद तो ज्यादा लोग तो नहीं जानते तो ये उज्जैन प्राचीन पौराणिक अवंती पर है और इस स्थल पर भगवान महादेव स्वयं प्रकट है और भगवान कृष्ण बलराम के साथ आए थे और यहाँ पर संदीपनी मुनि से सब शिक्षा मिले यही सभी विद्या के आगा है तो संदीपनी मुनि एक मेघ बादल बाद जायसे जो सागर से जाओ संग्रह करके फिर सागर को वापस देते बारिश के रूप में तो इस प्रकार संदीपनी मुनि तो पूर्ण ज्ञानी थे तो पूर्ण ज्ञान के स्रोत भगवान कृष्ण को उनकी भगवान कृष्ण की लीला की पुष्टि करने के लिए संदीपानी मुनि कृष्णा और बलराम को सभी वैदिक और लौकिक विद्या भी शिक्षा दिए थे भगवान कृष्ण भगवान नीचे नहीं कहते हैं वे तो सब वैदिक ज्ञान का लक्ष्य है भगवान कृष्ण को समझना तो वे ही वेद का सार है वे ही वेदांचकृत वेदविद है तो संदीप मुनि का भाग्य था भगवान कृष्ण और बाला को शिक्षा जो भगवान कृष्ण स्वयं जगत गुरु है वंदे कृष्णम जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु तो इस प्राचीन तीर्थ में असंख्य मुनि ऋषि गण आए थे भगवान रामचंद्र स्वयं आए थे तो फिर भी इस पवित्र चेतन महाप्रभु जो सभी अवतारों की सार है उनके बारे में अभी तक ज्ञान बहुत कम है इस कल युग में जिसमें अधर्म का प्रभाव बहुत ही है इतने सा है कि पवित्र बहुत बहुत उदाहरण है कल एक कहता हूं कि भारत भूमि में जिसमें संस्कृति की एक विधि है गौरक्षा है जो तो सरकार से अनुमोदित गौहत्या हत्या ही चल रहे हैं तो यही एक उदाहरण है और सारका के द्वारा राम भगवान की निंदा होती है यही मेरा महान भारत का गौरव है तो ये अधर्म का युग है और इस कल युग में वास्तव धर्म स्थापन करने का एक ही उपाय और आशा है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो ना स्ट्रेल ना स्ट्रेल ना स्ट्रेव गतिरण्यथा कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं है यही उपाय है हरि नाम हरि नाम हरि नाम तो हरि नाम ही एक ही उपाय है। इस सिद्धांत के मुख्य प्रचार करने वाले हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके भाई बाला नित्यानंद तो पुण्यशाली उज्जैनी निवासियों को परम पुण्य प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु और उनका भाई बलराम नित्यानंद आए थे और जिससे चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप ज्ञान मिल सकते इसलिए हम हर रोज इस में चैतन्य चरित पाठ करते हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय श्री चैचन्या चरितमृत की जय ची चन्या नित्य करो पान जहा प्रेमानंद बुद्धि तत्व ज्ञान हर रोज चीचंद चरितमृत का अमृत पान करो जिससे भक्ति तत्व ज्ञान और प्रेमानंद मिल जाते हैं हरे कृष्ण